इस प्रकार कलयुग का संध्यानश 100 दिव्य वर्षों का होता है उन 100 वर्षों के बीत जाने पर जो अंतजीवी उत्पत्ति होती है और इसके पूर्व जो प्रजाएं उत्पन्न हुई थी वे सभी मर जाती हैं उन संतानों के उत्पन्न होने पर कृत का प्रारंभ होता है जैसे मृत्यु के पश्चात प्राप्त हुए प्राणियों उसी तरह कृतयुग आदि युगों में भी होता है। उसी समय वह नूतन संतान कृतयुग की वृद्धि और कलयुग के विनाश का कारण होता है। आत्मा की साम्यावस्था के विचार से विरक्त उत्पन्न होती है, उससे आत्मक होता है और ज्ञान से धर्म बुद्धि होती है। इसी कारण कलयुग के अंत में बचे हुए लोगों में भ पुनः पूर्ववत प्रजाएं उत्पन्न होती हैं तदनंतर कृत युग का आरंभ होता है उस समय मनवंतरों में जो भूत एवं भावी कर्म होते रहे हैं वे सभी आवृत होने लगते हैं इस प्रकार मैंने संक्षेप से युगों के स्वभाव का वर्णन कर दिया अब मैं पुनः कृत के प्रवृत्त होने पर ब्रह्मा को नमस्कार करके कलियुग के अंत में बचे हुए लोगों में कृत युग की तरह ही संतानोत्पत्ति होती है उस समय ब्राह्मण छत्रीय, वैश्य और शूद्र जातियों के बीज की रक्षा के लिए जो सिद्धगण अदृष्ट रूप से विचरण करते हुए वर्तमान रहते हैं वे सभी तथा सत्तरसियों के साथ जो अन्य लोग स्थित रहते हैं वे सभी मिलकर कृत युग में क्रियाशील संततियों के प्रति व्यवस्था का विधान करते हैं और सप्तर्षिगण उन्हें श्रौत एवं स्मार्त विधि के अनुसार वर्ण एवं आश्रम के आचार से संपन्न धर्म का उपदेश करते हैं इस प्रकार सप्तर्षियों द्वारा प्रदर्शित धर्म मार्ग पर चलती हुई सारी प्रजा श्रौत एवं वे सप्तर्षि धर्म की व्यवस्था करने के लिए कृत युग में स्थित रहते हैं वे ही ऋषि गण मनवंतरों के कार्यकाल तक स्थित रहते हैं जैसे वनों में दावानल से जली हुई घासों की जड़ में प्रथम वृष्टि होने पर पुनः अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं उसी प्रकार मनवंतर की समाप्ति पर्यंत एक से दूसरे युग में अविच्छिन्न रूप से प्रजाओं में परस्पर संतान की परंपरा चलती रहती है सुख आयु बल रूप धर्म अर्थ काम ये सब क्रमशः आने वाले युगों में तीन चरण से हीन हो जाते हैं दुजवरों इस प्रकार मैंने आप लोगों से युग की प्रतिसंधिका वर्णन किया यही नियम सभी चारों युगों के लिए है ये चारों युग जब क्रमशः 71 बार बीत जाते हैं तब उसे एक मनवंतर का समय कहा जाता है एक मनवंतर के युगों में जैसा कार्यक्रम होता है वैसा ही अन्य मनवंतर के युगों में भी क्रमशः होता रहता है प्रत्येक सर्ग में जैसे भेद प्रत्येक युग में समयानुसार असुर या तुधान, पिशाच, यक्ष और राक्षस स्वभाव वाली प्रजाएं उत्पन्न होती हैं अब उनके विषय में सुनिए कल्पानुसार युगों के साथ-साथ उन्हीं के अनुरूप लक्षणों वाली प्रजाएं उत्पन्न होती हैं इस प्रकार क्रमशः युगों का यह लक्षण बतलाया गया मनवंतरों का यह परिवर्तन युगों के स्वभाव अनुसार चिरकाल से चला आ रहा है इसलिए यह जीव उत्पत्ति और विनाश के चक्कर में फंसा हुआ क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता इस प्रकार आप लोगों को यह युग स्वभाव क्रमशः बतलाए जा चुके अब इस कल्प में जितने मनवंतर हैं उनका वर्णन इस प्रकार श्रीमद् मत्स्य महापुराण में मनमंत्रानुकीर्तन युगवर्तन नामक 144वां अध्याय संपूर्ण हुआ 145वां अध्याय युगानुसार प्राणियों के शरीर स्थिति एवं वर्ण व्यवस्था का वर्णन श्रौत स्मार्थ धर्म तप यज्ञ क्षमा शम दया आदि गुणों का लक्षण चातुरहोत्र की विधि तथा पांच प्रकार के ऋषियों ऋषियों प्रत्येक कल्प में जो 14 मनवंतर होते हैं, उनमें जो बीत चुके हैं तथा जो आने वाले हैं, उन मनवंतरों के प्रत्येक युग में प्रजाओं की जैसी उत्पत्ति और स्थिति होती है, तथा जितना उनका आयु प्रमाण होता है, इन सबका विस्तार पूर्वक आनुपूर्विक क्रम से वर्णन कर रहा हूँ, उनमें कुछ प युग पर्यंत जीवित रहते हैं और कुछ उनसे कम समय तक ही जीते हैं। दोनों प्रकार की बातें देखी जाती हैं। ऐसी ही विध। चौदहों मन्वंतर में जाननी चाहिए। सर्वत्र युग धर्मानुसार मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों और स्थावरों की आयु घटती जाती है। कलयुग में युग धर्मानुसार सर्वत्र प्राणियों की आयु की औ कृतयुग में देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व और राक्षस ये सभी एक ही विस्तार और ऊंचाई के शरीर वाले उत्पन्न होते हैं। उनमें आठ प्रकार की देवयोनियों में उत्पन्न होने वाले देवों के शरीर छानवे अंगुल ऊंचे और नौ अंगुल विस्तृत निस्पन्न होते हैं। यह उनकी आयु का स्वाभाविक प्रम क्रमशः 7-7 अंगुल का होता है कलयुग में संध्यांश में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के शरीर कलयुग उत्पन्न मानवों के अंगुल प्रमाण से 84 अंगुल के होते हैं जिसका शरीर पैर से लेकर मस्तक पर्यंत 9 वित्ता 108 अंगुल का होता है तथा भुजाएं जानु तक लंबी होती हैं उसका देवता लोग और स्थावर प्राणियों के शरीरों का ह्रास एवं वृद्धि इसी क्रम से जाननी चाहिए पशु अपने कुकुद मोर तक अंगुल ऊंचा होता है हाथियों के शरीर की ऊंचाई 108 अंगुल की बतलाई जाती है वृक्षों की अधिक से अधिक ऊंचाई एक हजार बानवे अंगुल की होती है मनुष्य के शरीर का जैसा आकार प्रकार होता है वही लक्षन वन्ष परंपरावश देवताओं में भी देखा जाता है देवताओं का शरीर केवल बुद्ध की अतिशयता से युक्त बताया जाता है मानों शरीर में बुद्ध की उतनी अधिकता नहीं रहती इस प्रकार देवताओं और मनुष्यों के शरीर में उत्पन्न हुए जो भाव हैं वे पशुओं पक्षियों और स्थावर प्राणियों के शरीरों में भी पाए जाते हैं गौ बकरा घोड़ा हाथी पक्षी और मृग इनका सर्वत्र यज्ञीय कर्मों में उपयोग होता है तथा ये पशु मूर्तियां क्रमशः देवताओं के उपभोग में प्रयुक्त होती हैं उन उपभोक्ता देवताओं के रूप और प्रमाण के अनुरूप ही उन चर अचर प्राणियों की मूर्तियां होती हैं वे उन मनोग के भोगों का उपभोग करके सुख का अनुभव करते हैं अब मैं संतों तथा साधों का वर्णन कर रहा हूं। ब्राह्मण ग्रंथ और शूटियों के शब्द ये भी देवताओं की निर्देशिका मूर्तियां हैं। अंतह करण में इनके तथा ब्रह्मा का संयोग बना रहता है। इसलिए ये संत कहलाते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य सामान्य एवं विशेष धर्मों में सर्वत्र श्रौत एवं स्मार्त के अनुसार कर्म का आचरण करते हैं वर्ण धर्मों के पालन में तत्पर तथा स्वर्ग प्राप्ति में सुख मानने वाले लोगों द्वारा आचरित जो श्रुति एवं स्मृति संबंधी धर्म है उसे ज्ञान धर्म कहा जाता है दिव्य सिद्धियों की साधना में सनलगन, तथा गुरु का होने के कारण ब्रह्मचारी को साधु कहते हैं अन्य आश्रमों की जीविका का निमित्त एवं स्वयं साधना में निरत होने के कारण गृहस्थ भी साधु कहलाता है वन में तपस्या करने वाला साधु वैखानस नाम से अभित होता है योग की साधना में प्रयत्नशील सन्यासी को भी साधु कहते हैं धर्म शब्द क्रियात्मक है और यह धर्माचरण में ही प्रयुक्त होने वाला कहा गया है सामर्थ हिशाली मगवान ने धर्म को कल्याण कारक और अधर्म को अनिष्ट कारक बतलाया है। तथा देवता पितर ऋषि और मानव यह धर्म है और यह धर्म नहीं है ऐसा कह कर मौन धारण कर लेते हैं धृधातु धारण करने तथा महत्व के अर्थ में प्रयुक्त होती है अधारण एवं अधर्म शब्द का अर्थ इसके विपरीत है आचार्य लोग इष्ट की प्राप्ति कराने वाले धर्म का ही उपदेश करते हैं अधर्म अनिष्ट निर्लोभ आत्मज्ञानी निष्कपट अत्यंत विनम्र तथा मृदुल स्वभाव वाले होते हैं उन्हें आचारी कहा जाता है धर्म के ज्ञाता द्विजातियों द्वारा श्रौत एवं स्मार्त धर्म का विधान किया गया है इनमें दार संबंध विवाह अग्निहोत्र और यज्ञ ये श्रौत धर्म के लक्षण हैं तथा यम